मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के ज़िंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है हम भी तेरे हम सफर हैं ज़िंदगानी के सफर में तू अकेला ही तेरे हम सफर हैं मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़के नादेख मुड़ मुड़के मुड़ मुड़ के नादेख मुड़ मुड़ के आए गए मंजिलों के निशान लहरा के जुमाँ झुका आसमां लेकिन रुकेगा नहीं ये हार आए गए मंजिलों के निशा लहरा के जुमाँ झुका आसमां लेकिन रुकेगा नहीं ये कारमा मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ मुड़ मुड़ मुड़ मुड़ मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के के मुड़ मुड़ के ना ना देख देख मुड़ मुड़ नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आज दो तीन बातें हैं जो मेरे दिमाग में आ रही थी और जैसा कि आजकल तो WhatsApp का ज्ञान भी थोड़ा ज्यादा ही मिलता है क्योंकि खाली समय ज्यादा है तो सब उसमें भी ये मिला कि आदमी की उम्र जितनी बढ़ती जाती है ना उसे उतना ज़्यादा बात करते रहना चाहिए मगर समस्या ये है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके साथ बात करने वाले लोग कम होते जाते हैं अब साहब मेरे पास तो उसका एक रास्ता है वो रास्ता क्या है कि मैं तो आपसे बात कर लेता हूँ और अगर आप कुछ भी समझिए तो भैया मैं हफ्ते के सात दिन के हिसाब से कम से कम चार मिनट रोज का हिसाब लगा के हफ्ते के चार मिनट रोज के हिसाब से 28 मिनट बात एक बार में ही आपसे कर लेता हूं अच्छा इस उम्र में आने के बाद यह भी बात पक्की हो जाती है कि आप दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते तो पॉडकास्ट में यह बड़ा फायदा है कि आपको सुनने की जरूरत ही नहीं भाई हम तो दोस्तों से कहते रहते हैं भाई अपनी बात कह दो हमसे अपनी बात हमसे कह दो मगर दोस्त अपनी बात कभी कहते हैं कभी नहीं भी कहते मगर जब हम बोल रहे होते हैं उस वक्त कोई बात काट के बोलने वाला नहीं होता सिवा हमारी पत्नी के जो कभी कभार बीच में आके बोल दिया करती तो साहब वो भी बात काटती नहीं है वो बात को बढ़ा देती है अच्छा साहब तो आज हम दो तीन चीजें आपसे बात करना चाहते थे पहली बात तो यह कि हमें पहाड़ बेहद पसंद है मुझे लगता है अधिकांश लोगों को पहाड़ पसंद होंगे पहाड़ पसंद मतलब पहाड़ देखना नहीं पसंद पहाड़ों पे रहना पसंद है अच्छा पहाड़ों पे रहना पसंद है ये बात बताने के साथ ही मैं आपको अपने पहले बताए हुए अनुभवों में से एक के बारे में बता दूँ कि जब मुझे पहाड़ों पर दो साल रहने का अवसर मिला था सब उस दो साल रहने के अवसर में पहाड़ों के मजे तो खैर बहुत आए मगर कुछ परेशानियां भी थी मगर मैं उन परेशानियों को दरकिनार करके आज भी पहाड़ों की बेहद याद करता हूं अब यह भी सोचा जा सकता है कि भाई पहाड़ों की याद क्या आती है पहाड़ों की याद आती है सबसे पहली बात तो यह कि पहाड़ों की शांति जिसे सीरेनिटी कहते हैं सीरेनिटी मतलब ऐसा नहीं कि कोई आवाज नहीं है ऑब्वियसली आवाज तो नहीं है मगर वहां पर एक तरह की शांति मिलती है आपको लगता है कि हम कहीं कुछ भी जल्दी में नहीं है सब कुछ जिंदगी की भाग दौड़ वहां पर जाके थोड़ी धीमी हो जाती क्यों धीमी हो जाती है क्योंकि आपको चढ़ाई चढ़ना है उतरान उतरना है रास्ते में कहीं जाना है तो जल्दी करने का कोई मौका नहीं होता तो साहब जब आपको जल्दी करने का मौका नहीं होता है तो अपने आप ही थोड़ी शांति आ जाती है हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि साहब जब वो बस में कहीं जाते हैं बस का मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं जाते हैं तो घड़ी नहीं देखते क्यों नहीं देखते घड़ी क्योंकि वो कहते हैं कि भैया घड़ी देखने से फायदा क्या होगा कब पहुंचेंगे कब घड़ी तो आप इसीलिए देखते हैं ना कितनी देर में पहुंचेंगे कितना टाइम और लगेगा बोले यार चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो भैया जितना टाइम लग रहा है उतना लगेगा ना तो आपके कहने से वो तेज चलने लगेगी ना आपके चाहने से वो धीमे चलने लगेगी उसी तरह से पहाड़ों में जब आप कहीं इधर से उधर आना जाना होता है तो भैया आप ये कहें कि साहब मैं जल्दी चला जाऊंगा ऐसा कुछ होता नहीं जल्दी नाम की चीज़ ही नहीं होती ना तो आप उतरान यानी ढलाई में बहुत ढलान जब होती है उसमें बहुत तेज़ी से उतर सकते हैं और चढ़ाई में तो कैद चढ़ने की बात ही और ख़ास से अगर भगवान की दया से आपका हमारा जैसा शरीर है तो तो वो बात ही भूल जाइए तो साहब पहाड़ों की जो पहली चीज़ मुझे हमेशा याद आती है ना वो है वहां की सीरीनिटी शांति हड़बड़ा हट से दूर अच्छा दूसरी बात क्या है कि पहाड़ों में जो दृश्य होते हैं ना वो बहुत बढ़िया होते हैं यानी सीनिक ब्यूटी जो है पहाड़ की मैं उससे बहुत प्रभावित रहता हूं ऑब्वियसली सीनिक ब्यूटी तो हर जगह पहाड़ की भी बाग की बगीचे की पेड़ पौधों की सबकी सीनिक ब्यूटी हो सकती है मगर पहाड़ की सीनिक ब्यूटी देखने में आपको लगता है कि पहाड़ एक स्थिर बॉडी है और वो स्थिरता ऐसी है कि जो हजारों साल से उसी तरह की बनी हुई है मगर सच बात यह है कि स्थिरता हजारों साल से बनी हुई है मगर जब वो दिखती है ना तो हर पल उसमें कुछ ना कुछ नई चीज होती है कभी पहाड़ों पर बादल आते हैं कभी बादल हट जाते हैं कभी पहाड़ के पीछे कुछ दिखता है कभी उस पर जो पेड़ पौधे लगे हैं उनमें नए नए फूल पौधे पत्ते इस तरह से लगातार एवर चेंजिंग आपको एक दृश्य मिलता है तो साहब वो जो पहाड़ों का दृश्य है और अगर कहीं आप पहाड़ पर चढ़ के मतलब चढ़ के इधर से उधर कहीं आने जाने को तैयार हो जाए तो जो व्यूज जो दृश्यावली से देखने का मौका मिलता है वो अपने आप में अद्भुत होती है अच्छा तीसरी बात यह तीसरी बात क्या है कि जो मैंने पहाड़ों से मतलब देखिए अभी तो मैं आपको बता रहा हूं ना पहाड़ का लेर क्या है मेरे लिए पहाड़ क्यों मुझे आकर्षित करते हैं पहाड़ मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ सिखाते रहे पहाड़ से मैंने जो एक चीज सीखी वो ये कि रास्ता कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो अल्टीमेटली वो किसी ना किसी लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है वहां तक पहुंच ही जाएगा हो सकता है उस लक्ष्य तक जाने के लिए कभी उल्टा भी चलना पड़े, मगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे बशर्ते कि आप चलते रहिए मुझे आज भी याद आता है हमारे एक सीनियर अधिकारी हैं जिन्होंने ये बताया कि साहब एक बार वो कहीं नीचे लखनऊ से आ रहे थे और उनको पिथौरागढ़ कहीं जाना था पिथौरागढ़ पहाड़ में काफी अंदर है इंटीरियर की तरफ है तो लखनऊ से जब आप पिथौरागढ़ जाते हैं तो टनकपुर नाम की जगह तक तो आपको मैदानी मिलता है यानी वहाँ तक तो आपको ट्रेन मिल सकती है मगर उसके आगे बस या पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है अब देखिए आज का तो जमाना ही फर्क हो गया आज तो हमारी रेलगाड़ी जो है यानी ट्रेन जो है वो मैदान और पहाड़ का फर्क ही खत्म कर दे रही है क्योंकि अब हम सुन रहे हैं कि ट्रेन जो है वो लेह तक जाएगी तो भैया ये तो हमारे स्विट्जरलैंड वाला टाइम आ गया कि साहब रेलगाड़ी जो है वो पहाड़ों के बीच में से निकलेगी खैर मगर ये जिस जमाने की बात मैं आपसे बता रहा हूँ उस जमाने में हमारे जो उच्चाधिकारी थे वो नौजवान थे तो मतलब आप सोचिए कि हम तो शायद बच्चे ही रहे होंगे तो साहब उन्होंने बताया कि वो एक बार पिथौरागढ़ जा रहे थे लखनऊ से लौट रहे थे बरसात का टाइम था और जब वो लखनऊ से टनकपुर पहुंचे तो पता चला साहब रास्ता बंद है क्यों भाई रास्ता क्यों बंद है बोले साहब आगे कहीं लोहा या क्या जगह थी बोले साहब वहाँ पर कोई पहाड़ गिर पड़ा है और साहब उसकी वजह से सड़क बंद हो गई तो उन्होंने भाई कहीं कम से कम लोहा तक तो हमें जा सकते उन्होंने कहा साहब आप जा सकते हैं लोहा तक मगर उसके आगे तो आप जा नहीं पाइएगा और वहाँ रहने सहने की कोई जगह नहीं तो उससे बेहतर है टनक पर मैं रुके रहिए जब सड़क खुल जाएगी तो चले जाइएगा मगर हमारे वो अधिकारी महोदय जो थे वो ना वो बोले नहीं हम चले अब साहब खैर कोई ट्रक जा रहा था तो वो उस ट्रक पर बैठ के चले गए वो जहाँ पहुंचे वहाँ पर उन्होंने देखा सड़क वड़क तो कुछ है नहीं अब सड़क गायब हो गई तो अब आप आगे जाएंगे कैसे आगे चार पाँच किलोमीटर आगे सड़क थी उन्हें पता पता था उन लोग को पहाड़ के ही रहने वाले थे तो भैया उन्होंने क्या किया कि वो उतर गए और सामान मान तो खैर जो उनके साथ में लोग थे वो अपना ला रहे थे ये अपना उतर के और ये घाटी में उतर गए नीचे और बोले साहब वो घाटी में उतर के कहीं आगे पीछे चलते हुए पूरे दिन चलते रहे और शाम को जाके उनको एक जगह पर रास्ता मिला जहाँ से वो फिर पहाड़ के ऊपर चढ़े और सड़क पे उस जगह पहुँच गए जहाँ पर कि वो टूटी सड़क का दूसरा हिस्सा था और साहब वहाँ पे फिर उनको कुछ सवारी मिल गई और वो पिथौरागढ़ पहुँच गए अगले दिन शायद पूरे दिन चले तब पिथौरागढ़ पहुँचे तो उनका बताना यह था कि भाई अगर आपने तय कर लिया है तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाए तो पहाड़ से ही ये पता ये मतलब शिक्षा मिल रही थी हम तो यही कहेंगे शिक्षा ही कहेंगे इसको पहाड़ से ही ये शिक्षा मिल रही थी कि अगर आपके रास्ते में कोई दिक्कत आ जाए तो भैया थोड़ा आगे पीछे हट जाओ मगर कोशिश करते रहो तो पहुंच तो जाओगे देर सवेर और साहब मैं आपसे सही बता रहा हूं मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ पहाड़ से ही सीखा मगर पहाड़ से ये बात मैंने बारम बार जिसे कहते हैं ना री एनफोर्स हो गई मेरे दिमाग में कि अगर कोशिश करते रहेंगे तो मिल जाएगा कुछ नहीं देखिए आप कोशिश करते रहेंगे और आप जो चाहते हैं वही मिल जाएगा ऐसा होगा क्योंकि आप जो चाहते हैं उसको मिलने के लिए मेरे हिसाब से आपके पास आ, मेहनत परिश्रम एक दिशा में कार्य करने की क्षमता इन सब के अलावा आपके पास एक चीज़ और होनी चाहिए वो है आपके पास आपका भाग्य अब आप देखिए मुझे भाग्यवादी भाग्यवादी कहने की जरूरत नहीं है और ना मेरी इस बात को मैं इस पे कोई वो आपसे क्या बोलते हैं उसको कमेंट भी नहीं मांग रहा हूँ मगर मैं जो मानता हूं वो आपके साथ साझा कर रहा हूं <coughs> सॉरी तो साहब पहाड़ से ये तो पता ही चल जाता है मैं अपनी जिंदगी में भी देख रहा हूं और आप भी अपनी जिंदगी में देख रहे होंगे कि अगर हम कोशिश करते रहें यानी कि अगर हम हिम्मत हार के बैठ न जाएं तो भैया कहीं ना कहीं तो पहुंच जाते अब सवाल यह है कि कहीं ना कहीं और कभी ना कभी तो गाना है ना कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा वही वाली हालत है अब ये कोई जो है ये वो भी हो सकता है जिसे आप चाहते हो और कोई वो भी हो सकता है जिसे जिसकी आप उम्मीद ही ना करते हो मगर आएगा कोई ना कोई जरूर तो वो गाना याद करिए और ये बात हमारी याद कर लीजिए अच्छा इसके बाद एक और फायदा होता है साहब मुझे पहाड़ से जो मिला वो था कि आपको चाहे अनचाहे चलना पड़ता है हाँ चलने की बात आपको बता दूं भैया चलना जो है ना आपको अगर आप बड़े शहर बंबई जैसे शहर में रहते तो बंबई में भी भाई साहब चलना बहुत पड़ता है मैं अभी आपको बता दूं इत्तेफाक से एक बहुत दुखद घटना के लिए मुझे बंबई जाना पड़ा तो मैं, मैंने अपने पास एक वो मेरे घड़ी में है वो वॉकर वॉकिंग के लिए कि कितने स्टेप्स चले तो मैंने अपने उसमें घड़ी में लगा रखा है भैया छः हज़ार या सात हजार कदम हर दिन चलने हैं है। भाई दस हज़ार का तो टारगेट ही नहीं बनाता क्योंकि दस हज़ार का टारगेट तो पूरा होता ही नहीं कभी तो भैया वो छः सात हज़ार जो भी टारगेट अपना बना रखा था बड़ी मुश्किल से है, हैदराबाद में वो पूरे कर पाता जिस दिन बम्बई गया आप भरोसा करिए उस दिन भाई साहब बारह हजार कदम चला जबकि कहीं मतलब ये नहीं था कि मैं चलने के लिए चल रहा था एक जगह दूसरी जगह जाना दूसरी जगह से बस पकड़ना ट्रेन पकड़ना यह सब में करते करते बारह हजार कदम चल दिए तो पहाड़ों पर यह दूसरी चीज है कि भैया पहाड़ पर आप चाहो या ना चाहो तो वो ट्रेडमिल एक्टिविटी करनी पड़ती है तो आपका जो भी मतलब एक्सरसाइज का जो रिजीम है ना वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है अच्छा उसके बाद पहाड़ पर एक और बढ़िया बात है पहाड़ पर कोई बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां नहीं होती मैंने जो देखा है हाँ, अब आप कुछ शहरों की बात छोड़ दीजिए मतलब आप मसलन शिमला हो गया या शिलोंग हो गया ये सब तो बड़े शहर हैं बहुत बड़े शहर हैं मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ छोटे जैसे छोटे शहर या कस्बे उस टाइप के तो अगर आप वहाँ पर रहते हैं ना तो वहाँ पर ज़िंदगी में आप देखेंगे कि रिलेशंस बहुत बन जाते हैं यानी कि वही कुछ ही दुकानदार होते हैं कुछ ही बाजार होता है अलोसी पड़ोसी मिलने जुलने वाले इस तरह से मिल जाते हैं लोग तो अगर आप तनिक भी ओपन हैं ओपन मतलब अब अगर जो आप हमेशा अपना आंखें बंद रखेंगे और मुंह फुलाए रहेंगे तब तो भैया नहीं होगा मगर अगर आप तनिक सा भी ओपन अप हो जाएंगे तो साहब वहां पर रिलेशन्स बहुत जल्दी और बहुत अच्छे बन जाते हैं नहीं हमारे मित्र हैं ऐसे भी जो कि बम्बई जैसे शहर में भी बढ़िया रिलेशन बना लेते हैं मगर ऐसा सबके लिए संभव नहीं होता है जैसे मैं तो आपसे बता सकता हूँ मैं हैदराबाद जैसे शहर में रहता हूँ और यहाँ पर तो रिलेशन में नहीं बना पा रहा हूँ कोशिश करता हूँ मगर बनते नहीं क्योंकि यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपनी बिल्डिंग में भी लोगों को नमस्कार कर देता हूँ या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर देता हूँ तो कई लोग तो उसका जवाब देने में भी उनको लगता है कि वो कुछ मुझे दे रहे हैं वो समझते जवाब देने का मतलब कुछ देना है अब साहब मैं क्या कहूँ इसके लिए खैर तो साहब पहाड़ों का जो लेर है उसके बारे में बात कर रहा था तो एक ये भी कारण है अच्छा तो एक तो मैं, मैंने आपसे बताया ना कि एक तो ये पहाड़ का लेर मेरे दिल में हमेशा से रहा दूसरा मुझे क्या था कि मैं एक बार अपनी जिंदगी में जीवन के शायद बाईसवां वर्ष था तब मैंने पहली बार समुद्र देखा समुद्र भी कहाँ देखा मरीना बीच मद्रास यानी जिसको आज हम चेन्नई कहते हैं मुझे कोई इंटरव्यू देने के लिए बेंगलोर जाना था और बनारस से हमारी गाड़ी चली और साहब मद्रास में वो गाड़ी दोपहर में पहुँची थी और मद्रास से शाम को पकड़नी थी ट्रेन बेंगलोर जाने के लिए तो हमको ये हुआ कि भाई चलो टाइम है तो हम बड़ा साहब अरमान लेकर के हम मरीना बीच चले गए कोई बस या ऑटो लेकर के भाई साहब जब हमने वो समुद्र देखा बस आप समझ लीजिए कि वो लव एट फर्स्ट साइट था इसलिए था वो क्योंकि हमने मतलब उतना उतनी विशाल जलराश उसकी कल्पना भी नहीं की फिल्मों में देखते थे ऐसा नहीं कि फिल्मों में नहीं देखा था या किताबों में नहीं पढ़ा था या ऐसा कहें कि साहब बिल्कुल हमारे लिए अद्भुत था कि हम उतना समुद्र कल्पना नहीं करते थे मगर सच बात यह है कि जब सामने उसको देखा तो भौचक रह गए तो ये जो भौचक पन था ना इसका कारण था एक इसका कारण ये था कि साहब वहां पहुँचने के बाद हमको ये लगने लगा कि अगर कहीं हम कवि होते तो भाई साहब हम इस वक्त वहां पर कविता लिखने लगे होते कारण कि कि हमको लगा कि भाई इतना इतना विशाल समुद्र और इतना मानव हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि साहब तुम तो हो ही नीच नहीं भैया हम छोटे हैं हम मानते हैं और समुद्र की तुलना में तो मानव सचमुच में बहुत छोटा है मगर वो अनुभूति जब पहली बार होती है ना मैं आपको सच बताऊं मुझे पहाड़ देख के कभी ऐसी अनुभूति नहीं हुई कि हम ये हम ये पहाड़ इतना विशाल है और हम इतने छोटे शायद उसकी वजह ये थी कि पहाड़ पर आप चलना चढ़ना शुरू कर सकते थे तो आपको लगता था कि पहाड़ पर विजय संभव है यानी आप उससे जीत सकते हैं मगर समुद्र से लगता था कि यार ये तो अनंत है अथाह है इससे मतलब आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हालांकि बाद के दिनों में हुआ ऐसा कि समुद्र में जाने का अवसर मिला जहाज पर गए क्रूज शिप पर गए और एक बार शायद वो कैटाम पर भी चलने का मौका मिला मगर आपको बता रहा हूँ समुद्र की विशालता जो थी वो हमेशा ही मुझको मतलब उस समय से जो शुरू हुआ वो आज तक वो विशालता मुझे मेरी क्षुद्रता याद दिलाती ही रहती है तो साहब सागर का भी मेरे लिए बहुत लेवर है बहुत ही जबरदस्त लेवर है मुझे एडवेंचर का इसमें कोई वो पुट नहीं दिखता मतलब समुद्र ए, समुद्र और पहाड़ दोनों में ही एडवेंचर है मगर मुझे एडवेंचर का इसमें कोई रोल नहीं दिखता इस पसंदगी में मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे इस पसंदगी में जो रोल है वो है नेचर वर्सेस मैन मुझे हमेशा से ये कंपैरिजन बहुत एल्योर करता रहा है मुझे पता है कि समुद्र में भी बहुत तरह की सी लाइफ़ है पहाड़ों में वाइल्ड लाइफ है वो सब है और समुद्र के भी आप देखिएगा तो जो लिटोरल स्टेट्स हैं यानी समुद्र के किनारे की जो जगहें हैं वहाँ पर आप पाएंगे कि कल्चरली दे आर वेरी डेवलप्ड और वहाँ पर बहुत तरह तरह के आधुनिक कल्चर इवन पहाड़ों में वही है बिकॉज सोसाइटी जो है वो अपने आप में सीमित हो जाती है वहां पर मूवमेंट का उतना चांस नहीं है तो शायद हर स्थान का अपना एक कल्चरल या रिलीजस एक एक सोसाइटी बन जाती है तो उतने नए नए कल्चर या उतने नए नए तरह की सोसाइटी से देखना उनको महसूस करना उनके साथ इंटरेक्ट करना बहुत मजेदार चीज होती है मगर आज ये बातें क्यों कर रहा हूं आपसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप पीछे मुड़कर देखते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ बातें तो समझ आती हैं और कुछ बातें समझ में नहीं आती तो ये कुछ ऐसी ही बात है कि हमें पहाड़ पसंद आए तो क्यों आए और समुद्र में हमें आकर्षण लगा तो क्यों लगा मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ जब बात कर रहा हूं ना तो एक बार उस पीछे मुड़ने के बारे में बात करूं और पीछे मुड़कर बातें जब करने लगते हैं तो साहब भटक तो जाते हैं तो भटक गया और मगर मैं इसका आप कहेंगे आप तो बुरा मानते हैं मैं कह रहा हूं मैं बुरा नहीं मानता क्योंकि मुझे लगता है कि बातें करते रहने के लिए कभी हमेशा जरूरी नहीं है कि मतलब की ही बात की जाए कभी कभी बेमतलब की बातें जिसे कहा जाता है ना बेफजूल की बातें करना भी अच्छा लगता है और साहब आपको बताऊं मैंने एक्चुअली पॉडकास्ट करते करते ना इतने दिन हो गए हैं कि कभी कभी तो लगता है कि यार ये बातों का सिलसिला कहाँ तक चलेगा मगर फिर लगता है कि यार अगर आपसे बातें नहीं करूंगा तो मेरा तो वो हफ्ते भर का जो चार मिनट प्रतिदिन का कोटा है वो रह जाएगा तो भैया मैं तो बातें करता ही रहूंगा तो किसी ने मुझको सुझाव दिया कि अगर आपको पीछे मुड़ के देखने का ही शौक है तो क्यों ना कि इसको एक स्ट्रक्चर दिया जाए और स्ट्रक्चर दे करके ऐसा कुछ करें कि हर एक एक साल अपनी जिंदगी का उसके बारे में बात की जाए और इस तरह से करके अब देखिए जिंदगी अड़सठ साल की हो चुकी है उनहत्तरवा साल चल रहा है तो अड़सठ साल की बात तो नहीं होगी तो यह भी एक बात देखने में आएगी कि भाई आखिर जिंदगी में कौन कौन से साल ऐसे महत्वपूर्ण थे तो उनको उनके बारे में देखा जाए तो मैंने ये सोचा जब मैं ये सोचने लगा ना तो पहले तो सबसे पहला साल जो समझ में आया वो था जन्म का वर्ष यार तो जन्म का वर्ष जो है उसके बारे में आप क्या जानते हैं बस तो अब मुझे वहीं से समझ में आने लगा आप वो जानते हैं जो आपको बताया गया है तो अब जो आपको बताया गया है वो क्या है और क्या आपको बाद में कभी उसका कॉन्ट्राडिक्शन हुआ उसी तरह से कुछ स्मृतियां हैं आपकी कुछ सालों की स्मृतियां हैं सवाल यह है कि वो स्मृतियां आपकी अपनी हैं या आपसे किसी ने बताई है और अगर किसी ने बताई है तो क्या वही स्मृतियां सही हैं या कुछ और भी सच है तो साहब हमने ये तय किया कि अब अगले एपिसोड से हम एक एक साल अपनी जिंदगी का उठाएंगे ठीक है साहब और उस साल के बारे में हम लोग बात करेंगे मतलब मैं बात करूंगा और मैं आपसे ये कहूंगा कि जब उस साल की बात करें तो आप भी अपनी जिंदगी में उस साल के बारे में सोचें अगर आप उस समय थे यानी अगर मान लीजिए कि मैं सन सड़सठ की बात कर रहा हूं 67 की बात करता हूं तो अगर 67 आपकी जिंदगी में भी था यानी 1967 मतलब तो आप उसके पहले पैदा हो चुके थे आपने जन्म ले लिया था तो आप भी सोचिए कि 1967 में आप क्या कर रहे थे या अगर आप उसको दूसरी तरह से देखना चाहें तो मान लीजिए कि 1967 में मैं बात करता हूं कि साहब मैंने क्लास टेन पास किया था तो आप भी सोचिए कि आपने जब क्लास टेन पास किया था उस साल में क्या हुआ था सॉरी तो ऐसा करके मैंने सोचा कि अगले पॉडकास्ट से ऐसी कुछ शुरुआत करूंगा ठीक है अब चलिए साहब आज की बात तो यहीं पर समाप्त कर रहा हूं मगर बात समाप्त करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आप भूतों में भरोसा करते हैं भूत घोष्ट पास्ट नहीं भूतकाल नहीं भूत मतलब घोष वे लोग जो जिनकी केवल आत्मा है शरीर नहीं है आपको विश्वास है कि ऐसे ऐसी आत्माएं होती हैं और जो दुनिया में घूमती हैं और कभी कभार आपको दिखती या मिलती हैं? तो आपका इनके विषय में क्या विचार है कोशिश करिए कि अगर आप मुझे बता सकें कमेंट्स में या व्हाट्सएप के जरिए या फोन के जरिए या किसी भी तरीके से अगर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं तो मुझे बताइए और नहीं तो कम से कम अपने साथियों में तो इसकी चर्चा करिए और पूछिए लोगों से इस विषय पर डिस्कशन करिए क्योंकि मैं आ, अगले कुछ एपिसोड्स में इसके बारे में भी बात करना चाहता हूँ नहीं नहीं भूतों की कहानियाँ नहीं किसी कहानी की बात नहीं करूंगा मैं केवल इस विचार पे बात करना चाहता हूं तो फिर मिलते हैं और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार मुड़ मुड़के ना देख मुड़ मुड़के मुड़ मुड़के ना देख मुड़ मुड़के मुड़ मुड़के ना देख मुड़ मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़के जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है हम भी तेरे हम सफर हैं वे ज़िंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है हम भी तेरे हम सफर हैं वे मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़के मुड़ मुड़, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़के मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़के मुड़ मुड़ के ना देख मुड़, मुड़ के नैनो से नैना जो मिला के देखे मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे दुनिया उसी की है जो आगे देखे नैनो से नैना जो मिला के देखे मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे दुनिया उसी की है जो आगे देखे हाय मुड़ मुड़ के ना देख मुड़, मुड़ के मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़के मुड़ मुड़के ना देख मुड़ मुड़के मुड़ मुड़के ना देख मुड़ मुड़के दुनिया के साथ जो बदलता जाए जो इसके ढांचे में ही ढलता जाए दुनिया उसी की है जो चलता जाए दुनिया के साथ जो बदलता जाए जो इसके ढांचे में ही ढलता जाए दुनिया उसी की है जो चलता जाए मुड़ मुड़के ना देख मुड़ मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ के मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ के मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ के जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है हम भी तेरे हम सफर हैं भई जिंदी के सफर में तू अकेला ही नहीं है हम भी तेरे हम सफर हैं भई मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़के मुड़ के ना देख मुड़ मुड़के मुड़ मुड़के के ना देख मुड़ मुड़के के मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़के